भागवत कथा दसम स्कंध पूर्वार्ध श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना श्री शुभदेव जी कहते हैं परीक्षित एक समय की बात है नंदरानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाल को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी मैंने तुमसे अब तक भगवान के जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है दसी मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुई थी उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे काँप भी रहे थे नेती खींचते रहने से बाहें कुछ थक गईं हाथों के कंगन और कानों के कर्ण फूल हिल रहे थे मुँह पर पसीने की बूँदें झलक रही थी चोटी में गूँथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे सुंदर भावों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मस्ती हुई अपनी माता के पास आए उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे उन्हें दांतों से दबा कर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोहे से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला बनावटी आँसों आँखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे यशोदा जी औटे हुए दूध को उतारकर फिर मसने के घर में चली आई वहां देखती हैं तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है वे समझ गए कि यह सब मेरे लाल की ही करतूत है साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हंसने लगी इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उलख पर उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास आ पहुँची जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए कि भांति भागे परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी दिन में प्रवेश नहीं करा पाते पाने की बात तो दूर रही उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई वे जो-जो आगे बढ़ती पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी ही विलक्षण हो रही थी अपराध तो किया ही था इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी हाथों से आंखें मल रहे थे इसलिए मुंह पर काज काजल की श्या फैल गई थी पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी उनसे व्याकुलता सूचित होती थी जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है तब उसके हृदय में वात्सल स्नेह उमर आया उन्होंने छड़ी फेंक दी इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा परीक्षित सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था जिसमें न बाहर है न भीतर न आदि है और न अंत जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे इस जगत के भीतर तो हैं ही बाहरी रूपों में भी हैं और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं यही नहीं जो समस्त इंद्रियों से परे और अभ्यक्त हैं उन्हें भगवान को मनुष्य का सा धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक बालक हो जब माता यशोदा अपने उधमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तब वह दो अंगुली छोटी पड़ गई तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी जब वह भी छोटी हो गई तब उसके साथ और जोड़ी इस प्रकार वे ज्यो ज्यो रस्सी लाती और जोड़ती गई क्यों तो जोड़ने पर भी वे सब दो दो अंगुल छोटी पड़ती गई यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डाली फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बाध सकी उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियाँ मुस्कराने लगीं और वे स्वयं भी मुस्कराती हुई आश्चर्यचकित हो गई भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लतपथ हो गया है चोटी में गूथी हुई मालाएँ गिर गई है और वे बहुत थक भी गई हैं तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए परीक्षित भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनी कृपा प्रसाद प्राप्त किया वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके न पा सके यह गोपिकानंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे इनके नाम थे नलकुबर और मलिग्रीव। इनके पास धन सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे